परीक्षित इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य माधुर्य वाणी तथा कर्मों से गौवें ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेमरस का आस्वादन करके आनंदित हुए परीक्षित इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ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 बड़े ऊँचे कुल में हमारा जन्म हुआ गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए वेद अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए परंतु वह सब किस काम का धिक्कार है धिक्कार है हमारी विद्या व्यर्थ गई हमारे व्रत बुरे हुए हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है ऊँचे वंश में जन्म लेना कर्म कांड में निपुण होना किसी काम का ना आया इन्हें बार बार धिकार है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 पृथक पृथक सामग्रियाँ उन उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋत्विज अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यजवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं यह बात हमने सुन रखी थी परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके यह सब होने पर भी हम धन्याति धन्य हैं हमारे अहोभाग्य हैं तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है प्रभो आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं श्री कृष्ण आपका ज्ञान आबाद है आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं